शायर और शहजादी एक वक्त का किस्सा है। एक शायर था जिसका नाम था ज़ोरान, जो मोहब्बत के बारे में लिखता और पूरी दुनिया के लोगों को उसकी शायरी पसंद आती। ज़ोरान अकेला अपने पालतू तोते पेरी-पेरी के साथ रहता था। कई सालों तक शायरी लिखने और अपना पूरा दीवान बेच देने के बाद वो मा� कि सभी नज़्में मोहब्बत के मुतलक लिखी हैं धड़कने रुक जाने के बारे में है पहली नजर के मोहब्बत के बारे में और ये सब के सब बेमानी लगते हैं मैं मोहब्बत के बारे में कैसे लिख सकता हूं जबकि मैंने खुद एक मर्तबा भी इसका एहसास नहीं किया ज़ोरान मेरे दोस्त तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तुम्हें थोड़ा کی होने की जरूरत है बेतकल्लुफ बेतकल्लुफ हां यही बात है मुझे बेतकल्लुफ होने की जरूरत है हा, हा, मुझे बेतकल्लुफ होने की जरूरत है ओह शुक्रिया शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया पेरी पेरी तुमला जवाब हो मुझे बेतकल्लुफ होने की जरूरत है बेतकल्लुफ आह ओ ये क्या हो गया मेरे ख्याल से उसका दिमाग खराब हो गया कहां जा रहे हो तुम मैं मैं नहीं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ? ज़ोरान ने पेरी-पेरी को अपनी कोट की जेब में डाला और अपना बीफ केस लेकर अपने घर से चला गया। थाईटेनिक में आपका इस्तकबाल है। ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन तफरी के जहाजों में से एक है। हम आपको ले जाएंगे उस फैले हुए दिल के इलाके में। शु सियादतर पूरा साल ये बर्फ में ढका रहता है। सिर्फ इन थोड़े से अगरमियों के महीने में हमें मौका मिलता है कि हम देख सकें उन मुख्तालीफ नजारों को, नायाब जंगली जानवरों बाशिंदों को और उन दर्शनस्पर्श लोगों को जो शुमाली इलाका हमें पेश करता है। पैरी पैरी का ठेठोरता हुआ सिर जेब से बाह तुमने कहा था मुझे बेतकल्लुफ होने की जरूरत है याद है तुमने तुमने उसे सच मान लिया हाँ ओ ये सच नहीं हो सकता लगता है वो फिर से सोने चला गया अगले 5 दिनों तक जहाज चलता रहा चलता रहा छठवें दिन वो शुमाली पहुंचा अरे ज़ुरान तुम कहां जा रहे हो क्या तुम बाकी के क्रू के साथ नहीं आए हो? नहीं मेरे दोस्त, मेरी अपनी ही मंजिले मकसूद है। पर मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा, जिस दिन ये जहाज जाएगा। ठीक है फिर, best of luck। ओ, और सर्दी ना लगवा लेना, समझ गए? <laughs> क्या हम उसे यहाँ छोड़ सकते हैं? घर वापस जाते वक्त? चुप रहो पेरी पेरी। ज़ो काफी देर चलने के बाद वहां कुछ फासले पर एक इग्लू था जो नीले रंग का था। ज़ोरान ने अपने नक्शे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। आओ पेरी पेरी, मेरे लिए ढूँढो मेरी ज़िंदगी की महोब्बत। ज़ोरान इग्लू में दाखिल हुआ और उसने वहाँ देखा कि एक बूढ़ी खातून आँख के पास बैठी हु और तुमने मेरा इग्लू कैसे ढूंढ लिया? खाला जान, ये मैं हूँ आपका भतीजा जोरेन. जोरेन? हाँ, और ये है मेरा तोता पेरी पेरी. खैर तारूफ सुनकर अच्छा लगा. अब तुम जाओ. शू। नहीं, मैं यहाँ आपको उसका नाम बताने नहीं आया हूँ. मेरा एक मसला है. हाँ? मैं एक शायर हूँ. मैं मोहब्� मैंने कभी भी खुद मोहब्बत नहीं की है यह सब मुझे बहुत ही गलत लगता है तुम मैं क्या कर सकती हूं अम्मी मुझे आपके बारे में कहानियां सुनाती थीं कि किस तरह से आपने सैकड़ों लोगों की जोड़ियां बनाई हैं और कैसे आपने मदद की है लोगों की अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढने में ओह अब मैं वो नहीं करती मेहरबानी करके खाला ये मेरी इल्तिजा है आह ठीक है पर ये इतना आसान नहीं है। तुम मेरे इस इंसान दोस्त को कमतर आंक रही हो मोहतरमा। मुआवज़ करना। लेडी लागा ने ज़ोरान को बर्फ की शहजादी मिंटोसा के बारे में बताया, जिसने अपनी जवानी में कभी सच्ची मोहब्बत नहीं पाई थी। कोई भी निकाह का ख्वाहिशमंद उसके दिल पर काबिज ना हो सका और ना ही उससे آخر میں وہ اتنی مایوس ہو گئی کہ سچی محبت میں اسے یقین نہ رہا اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا اتنا ٹھنڈا کہ اس کا پورا جسم برف بن گیا باستشاہ نے بہت سے طریقے آزمائے اس کے وجود میں بحال کرنے کے لیے. پر کوئی کار نہ ہوا آخر میں ایک دانشمند فقیر کے مشویرے پر राशिया ने बहुत भारी मन से अपनी बेटी के बर्फ का बुत शुमाली में भेज दिया। यही है। ठीक है। मुझे ये बहुत पसंद आई परफानी दौर की इस शहजादी की कहानी, जिसे अभी तुमने संचितगी से सुनाया है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? <laughs> इसकी बात मत सुनिए खाला। मेहरबानी करके मुझे और बताइए। यहाँ से कुछ फासले पर एंगविन का एक कबीला रहता है, जिन्हें कहते हैं चेरिंस। वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं जाना कि आंसू क्या होते हैं। अगर तुम उनमें से किसी को भी खुशी के आंसू बहाने पर मजबूर करोगे और उसे एक छोटे पत्थर पर गिराओगे, तो तुमने आधा काम पूरा कर लिया होगा। और बाकी के आधे क اپنے ہاتھ میں وہ پتھر لے کر تمہیں برف کے عبد کے سامنے اظہار محبت کرنا ہوگا پر تمہارا اظہار اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ شہزادی کے دل تک پہنچ جائے برف کی تہیں کو چیرتے ہوئے پھر تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے گی ارے سنو سنو کیا بات ہے؟ میرے خیال سے ہماری پڑوسن لانا بہتر انتخاب ہوگا وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے और तुम्हें इन सब पत्थरों और बर्फ के बुतों से नहीं गुजरना पड़ेगा उसका दिल जीतने के लिए पेरी पेरी क्या चुप रहो अम् खाला लागा इससे पहले कि मैं यहां से जाऊँ मुझे आपसे कोर एहसान चाहिए ज़ोरान और पेरी पेरी तैयार हो गए चैरिंग्स के इलाके में जाने के लिए जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्� तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? खैर, मैं आपके पास एक तोहफा लेकर आया हूँ। एक तोहफा? हाँ, यह रहा। इसे खुद देख लीजिए। पैंगुइन की सरगना ने तोहफा ले लिया और जब उसने यह खोला, उससे निकला, हाँ, बोलो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसमें से निकला एक हैंगलाइडर। वाह एक हैंग ग्लाइडर हां पर ये करता क्या है आप इसे क्यों नहीं पहन लेते और खुद आजमाते पेंगुइन की सरगना ने उसे पहन लिया अब भागो और उड़ो और यही उसने किया और अगले कुछ महीने में वो हवा में होता एक परिंदे की तरह उड़ते हुए खुशी से सराबोर उसकी आंखों से आंसू बह निकले पेरी पेरी ने फौरन एक बर्फ का पत्थर उठाया और उन आंसुओं की बूंदों के पीछे गया। ओ, ओ, हां, हां, हां, हां, पकड़ लिया। आंसु की बूंद बर्फ के पत्थर पर गिरी और तेज चमकने लगी। पैंगुइन्स अपने सरगना की तरफ दौड़ी गई जो खुशी-खुशी से उड़ रहा था। इस बीच पेरी और ज़ोरान उस बर्फानी ओ ये क्या हो रहा है ये बहुत आलीशान लगता है। जोरान मुस्कुराया और वो एक घुटने पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इसी पल ये वक्त यहीं ठहर जाए, इसी पल मेरी सांस यहीं ठिठक जाए, सिर्फ उसे पूरा करो जो हमेशा तुमने चाहा है, सब कुछ पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो तुम्हारे, तुम्हारे दिल, तुम्हारे जहन, और तुम्हारी जान की जानिब मेरी मदद करो शहजादी क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है वो शीशे की हदें तोड़ो और मेरे लिए बाहर आओ मैं यहां हूं तुम्हारे लिए और हमेशा रहूंगा बाहर आओ हे शहजादी बाहर आओ बराए मेहरबानी क्योंकि इसी पल उम्मीद है वक्त ठहर गया होगा और इसी पल उम्मीद है ठिठक गई होगी मेरी सांसें और मेरी ख्वाहिशें एक हल्का सा हवा का झोंका ज़ोरान को छूकर निकला और उसी पल बर्फ की दहे चकनाचूर हो गई और उसमें से निकली शहजादी मिंटोसा उसके गाल गुलाबी थे उसकी आंखें नमी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे ज़ोरान ने तारीफ में सजदा किया पेरी-पेरी का मुंह खुला का खुला रह गया क्या बात है और जब वो खड़ा हुआ, तो शहजादी मेंटोसा ज़ोरान के पास चलकर आई। दोनों ने एक दूसरे की आँखों में देखा। ज़ोरान ने वो पत्थर शहजादी को पेश किया। वो मुस्कुराई और उसे ले लिया। अगले कुछ महीनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ठीक है, मिशन पूरा हुआ। क्या अब शहजादी मिंटोसा अपने महल में वापस आई और बादशाह इससे पहले कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था। ज़ोरान को तैनात किया गया शाही फौज के जंगजू के ओहदे पर और जल्दी ही दोनों का निकाह हो गया। एक शानदार दावत दी गई और उस दिन खिड़की से उड़ते हुए हॉल में आई एक और मादा तोता। उसे देखकर हमा� तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है फ्राइस पोट्टिटू फ्राइस